श्रीमद भागवत गीता अथष्ठाध्याय श्री भगवान जी बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करना वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है हे अर्जुन जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही है तो कहा जाता है और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुषी योग आरूढ़ कहा जाता है अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में नहीं डाले क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है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 जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भरी शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सचिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसकी स्थिति विकार रहित है जिसकी इंद्रियां भरी जीती हुई है जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण एक समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है सहर्द मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला मनुष्य अत्यंत श्रेष्ठ है मन और इंद्रियों सहित शीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर उपरक्रमश कुशा मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं जो ना बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके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 हे अर्जुन ये योग ना तो बहुत खाने वाला है अर्थात ना बहुत खाने वाले का है ना बिल्कुल ना खाने वाले का है और ना बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का है और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है अत्यंत वश में किया हुआ चित्र जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रिहारहित प्रोशी योग युक्त ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित की कही गई है योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपरा हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सचिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता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 संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष रूप से त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उप्रति को प्राप्त होकर तथा धैर्युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन नहीं करेगी ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन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 क्योंकि हे श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं तो भगवान जी कहने लगे हे महाबाहो निसंदेह मन चंचल और कथित से वश में आने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है ये मेरा मत है तो अर्जुन बोले श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु सैमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंत में अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षाकार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है हे महाबाहो क्या वे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता हे श्री कृष्ण मेरे इस को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप योग्य है क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान जी कहने लगे हे पार्थ उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही क्योंकि हे प्यारे आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में फिर जन्म लेता है अथवा वैराग्यवान पुरुष उस उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है वहां उस पहले शीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है और हे गुरुनंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है वह श्रीमानव के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट प्राधीन हुआ भी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 अध्याय संपूर्ण